ज मंगलम पुंडरी का मंगलायतन भेम श्री सर्वाथ साधिके नमो के नमो त्र्यंब गौरी न No nah ऐसा कोई फूल नहीं मैंने देख लिया सब तुझस मिला न कोई और देख लिया चाहूँ तुझ बिन मेला न कोई ओ इसलिए कुछ भी भूल नहीं है मैंने देख लिया सब तो देख लिया सब कवि कहता है मैंने सब और देख लिया जहां तक मैं गया जहा तक मेरी बुद्धि गई जहां तक मेरा मन गया सब तरफ तू ही तू तेरा ही तेरा विकास तेरा ही तेरा प्रकाश फिर भी दूर फिर भी अंधकार वेद मंत्रों में चारुव वेद मंथों अंधकार का कारण बताया प्रभु की अनुपलब्धि का कारण बताया विद्या में जब कोई रत है तो वो अंधकार में जाता है अविद्या में रह है तो वो भी अंधकार में जाता है संभूति में रहते है तो अंधकार में असंभूति में है तो अंधकार विद्या अविद्या संभूति और असंभूति दोनों के समुच्चय में दोनों के साथ वर्तमान होता है जब व्यक्ति तब वो अमृत को प्राप्त करता है तब वो जीवन में सुख को प्राप्त करता है प्रायः यहां होती है या तो कोई विद्या में रत रहता है या तो वह विद्या में या तो संभूति में या असंभूति में समुच्चय का आश्रय नहीं लेते या नहीं ले पाते या तो संसार में ही रागवान बने रहते हैं या तो वैराग हो जाते है संसार का त्याग कर देते भगवान वेद कहते हैं दोनों की उपासना साथ साथ करनी है संसार का और भगवान का तो दोनों का आश्रय एक साथ लिए रहता है जो दोनों को संग लेकर चलता है उसका ही जीवन संपूर्ण होता है सफल होता है विद्या अर्थात ज्ञान ज्ञान के संग्रह में लगे रहते नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की खोज जारी रहती है ज्ञान और ज्ञान के साधन ज्ञान संबंधी पदार्थ उनकी खोज उनका उत्पादन संसार में जितने भी पदार्थ हैं एक एक पदार्थ एक एक कणु अनंत विज्ञान को समेटे हुए फूल फूल में पत्ती पत्ती में प्राणी प्राणी में एक एक कर्म में अद्भुत विज्ञान छिपाऊ <स्थाथ> जितना जितना व्यक्ति खोज करता है उतनी ही जिज्ञासा और बढ़ती जाती है उतना ही बुद्धि का सामर्थ्य कौशल और बढ़ता जाता है इस प्रकार से नई नई जिज्ञासा के उत्पन्न होने से नए नए ज्ञानों के उत्पन्न होने से ज्ञान की दिशा में व्यक्ति आगे ही चलता जाता है बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है बड़ी विद्याओं की खोज कर लेता है उन उन विद्याओं से संबंधित नए नए पदार्थों का आविष्कार करता है इस प्रकार से विद्या की खोज में विज्ञान की खोज में पदार्थों की जानकारी में सारा जीवन चला जाता है खोज में ही जीवन पूरा हो जाता है खोज पूरी नहीं होती तेज तो जीवन अंधकार में ही रहा इस ज्ञान को ज्ञान नहीं माना ज्ञान होते हुए ही क्योंकि जो रास्ता है वो मंजिल को पहुंचाने के लिए रास्ता मंजिल नहीं बनता तो जो ये ज्ञान विज्ञान है आनंद की विश्राम की सुख शांति की अमृत जीवन की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही प्राप्त करते रहे खोज ही करते रहे विश्राम मिला नहीं शांति मिला नहीं ये ज्ञान किस काम का इस दृष्टि से इस ज्ञान को अंधकार ही कहा गया दुख ही कहा गया खोज करने में ज्ञान विज्ञान के प्राप्त करने में कोई सुख की उपलब्धि नहीं होती रात दिन परिश्रम परीक्षण चिंतन विचार करते हुए ज्ञान की उपलब्धि होती दूसरी तरफ अविद्या है ज्ञान विज्ञान की परीक्षा करने का चित्र नहीं होता भोज नहीं करते जो है उसी में ही लगे रहते हैं गाय भैंसे चराते रहे खेती बाड़ी करते रहे दुकान करते रहे सामान्य रूप से जो साधन धंधा मिल गया उसमें ही लगे रहते नया कुछ खोज नहीं करते जो कुछ क्लासें पढ़ ली थोड़ा धंधा सीख लिया उतने में ही सारा जीवन घूमते रहते हैं तो ज्ञान के विपरीत अविद्या विशेष विज्ञान कुछ प्राप्त नहीं किया लेने के लिए कुछ गंधा सीख लिया है उस पर सुन करके उस गंधे के विषय में उस विद्या के विषय विशे में विशेष विज्ञान प्राप्त नहीं किया इसलिए वह विद्या है विद्या में विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं क्या है क्यों है कैसे है किस प्रकार से है सरकार खोजबीन के साथ जो विज्ञान प्राप्त किया गया वो विद्या हुई और जिसमें कारण कार्य की खोज नहीं की गई उसकी विशेषताओं का सामान्य गुणों का विशेष गुणों का निरीक्षण परीक्षण खोज नहीं किया गया सामान्य जान कर लिया गया तो वो अविद्या एक व्यक्ति को भोजन दे दिया गया भोजन करता रहता है भोजन कैसे उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रोटीन है क्या तत्व हैं इस विज्ञान की खोज नहीं करता है भोजन उपलब्ध है उत्पन्न करना सीख लिया अधिक से अधिक दिख। उत्पन्न करता रहता है खाता रहता है यह विद्या है भोजन करना कैसे होता है फिर भोजन होने के बाद क्या प्रोग्राम होता है शरीर में क्या स्थिति होती है उत्पन्न कैसे होता है पृथ्वी कैसे अंकुर पैदा करती है इस प्रकार विशेष विज्ञान करना भोजन के संबंध में फिर वो विद्या है तो कुछ लोग विज्ञान की शाखा में चले गए कुछ लोग अविज्ञान की शाखा में चले गए तो विज्ञान वाला विज्ञान की खोज करता रहता है अविद्या वाला अविद्या में ही रख रहता है तो दोनों ही ज्ञानी, दोनों ही विश्राम को परम विश्राम को श्रेय को प्राप्त नहीं कर पाते एक संभूति की उपासना करता है एक असंभूति भी विद्या विद्या ज्ञान और कर्म भी करते हैं विद्यामानिक कर्म विद्यामानिक ज्ञान विद्या के कई अर्थ हो गए जैसे किसी भी कला कौशल का, का किसी भी कर्म का किसी भी विषय में जो जानकारी है वह विद्या है अध्ययन विद्या अध्यापन विद्या यंत्र विद्या शस्त्र विद्या अनेक प्रकार की ये जो कला कलाकृशल ये विद्याएं है और जिसके विपरीत जो है वो अविद्या अर्थात कर्म जो कर्म करते हैं उसको अविद्या कहा तो कोई सदैव विद्या में ही रत्न नहीं रहता कर्म करता है विद्या संबंधित कर्म करता ही इसलिए विद्या की भी उपासना है और अविद्या की भी साथ साथ है परंतु मंत्र में विद्या और अविद्या का ये भाव नहीं अगर ऐसा होता तो दोनों की उपासना है ही विद्या का भी उपासना करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका आचरण भी करते हैं कर्म भी करते हैं यहाँ विशेष अर्थ यही है विद्या माने दोनों प्रकार की विद्याएं शास्त्र भी पढ़ लिए पदार्थों का विशेष विज्ञान भी प्राप्त कर लिया पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से सारे विद्या के अंतर्गत आ गया और विद्या विशेष ज्ञान विज्ञान नहीं प्राप्त किया मूढ़ ही रहे या ज्ञान ही रहे थोड़ी बहुत बातें सीख करके उसमें ही रत रहे तो वो भी अविद्या और थोड़ा सीख करके जीवन संबंधी कार्यों में जीवन उपयोगी कार्यों में लगे रहे जीते रहे खाते पीते रहे वो भी अविद्या विद्या का विद्या उल्टा विपरीत अविद्या और कर्म भी अविद्या लौकिक कर्म और जब तक विश्राम की प्राप्ति नहीं होती है आत्मा की उपलब्धि नहीं होती तब तक वो सारे कर्म अविद्या ही इस प्रकार से विद्या और अविद्या दोनों से ही दुख अध्ययन और मृत्यु में ही प्राणी जीता है इन्हीं बातों को ही दूसरे मंत्र में भी कह दिया संभवत यद तद समूति जो संभव होता है जो उत्पन्न होता है वो संभवती तो सब कुछ उत्पन्न होता है परमात्मा को छोड़कर प्रकृति को छोड़कर अर्थात जो संसार में ही रत रहता है कोई भी पदार्थ हो कोई भी देश हो कोई भी विद्या विद्यान हो एक परमेश्वर को छोड़कर के अन्यत्र जितना रमण है और सत् है तो संसार में सम्भूति के वर्तमान होने पर भी वो अब होने से उपलब्ध नहीं होता इसलिए सारा का सारा जो है संभूति है सम्भूति की उपासना है इसका त्याग करके जब व्यक्ति कारण की खोज में लग जाता है संसार की उपेक्षा अवहेलना पूर्ण रूप से त्याग ही कर देता है बस तो कारण की ही खोज करनी है कि पदार्थ कैसे बनता है कहाँ से बनता है क्या मूल है सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुआ पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई विराट जगत कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है सांसारिक जो व्यवहार हैं सामाजिक व्यक्तिगत पारिवारिक ये सब व्यवहारों में कोई रुचि नहीं शरीर के सुख हैं बहुत सा सुख है शरीर संबंधी मनोरंजन आनंद भ्रमण खेल कूद तमाम प्रकार से सुख होता है शरीर को उन सब को त्याग करके एक एकमात्र कारण की खोज कहां से उत्पन्न होता है ये पदार्थ क्या कारण सब कुछ गौण हो गया खाने पीने ऐसे ऐसे व्यक्ति उपलब्ध होते हैं भूख प्यास का उनको पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है पता है नहीं होता एक ग्रंथ है जिसका नाम भामती है उस भामती का जो लेखक था वो उसका विवाह हुआ पत्नी आई घर में रही पर वो लिखने में इतना रत था ग्रंथ के उसको ये भी नहीं पता लगता घर में और है कौन एक कमरे में ही वर्तमान होता था वो लिखता रहता था पत्नी बुद्धिमती थी दिन भर लिखता रात भर लिखता तो रात में पुराने समय में दीपक थे ऐसे बल्फ नहीं थे तो दीपक का तेल समाप्त होता तो तेल डाल आती थी भोजन का समय भोजन रखाती थी मेज पर पहले से कहा हुआ था मुझे बाधित नहीं करना समय पर भोजन दे देना वगैरह वगैरह तो भोजन दे आती तेल डाल देती इतना मग्न था वर्षों वर्ष लग गए ग्रंथ के विचार पूर्वक लिखने में तो कौन तेल डाल ले आया कब तेल डाल गया कब दीपक दीपकमंद हुआ कब खाना आया कौन दे गया उसको पता ही नहीं आश्चर्य की बात अंत में होती है जब ग्रंथ पूर्ण हो गया अब कोई काम नहीं रहा तब वो देवी उसके सामने उपस्थित होती है और पूछता है आप कौन है पत्नी से पूछता विवाह करके लाया फेरे करके लाया बारात में ढोलबाजी के साथ भूल गया देवी आप कौन है तो मैं पत्नी हूँ आपका आश्चर्य हुआ इतना मगन हो गया अच्छा आप क्या चाहती हैं पता नहीं उसने क्या मांगा क्या नहीं मांगा मांगा हुआ तो उसने कहा एक ग्रंथ आपको समर्पित तो है उसका नाम था भामती उसने ग्रंथ का नाम रख दिया भामती इस प्रकार से व्यक्ति कारण की खोज में तल्लीन होते हैं तो जो शारीरिक धर्म है शरीर के व्यापार हैं परिवार के धर्म हैं समाज के धर्म हैं राष्ट्र के धर्म हैं विश्व के धर्म हैं उनको वह विस्मृत कर देता है या कर लेता है ध्यान नहीं देता है बस कारण में ही एक मात्र लगा रहता है क्या कारण शरीर कैसे बनता है भोजन कैसे पचता है गर्भ में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है अंदर हवा नहीं है मांस है जल है ऐसी गंदगी में कैसे रहता है कैसे श्वास लेता है कैसे इसका विकास होता है इस प्रकार से सभी पदार्थों में विज्ञान की कारण की खोज में लगा रहता है संसार को भूल जाता है तो किसी सुख को तो उपलब्ध हुआ नहीं किसी प्रकार के आनंद को उपलब्ध हुआ नहीं विश्राम को उपलब्ध हुआ नहीं किसी को कोई सुख दिया नहीं किसी का सहयोग किया नहीं ना स्वयं सुख लिया ना किसी अन्य को सुख दिया कारण और खोज लिया कारण शरीर कैसे बनता है कहाँ से बनता है घरे के अंदर बच्चे के उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है यह विराट कहां से आता है तो क्या सुख हुआ उससे क्या विश्राम हुआ क्या मिला कुछ नहीं खोदा पहाड़ निकली चूहिया या तो चूहिया भी नहीं मिली पता लग भी गया कहां से आया तो उपलब्ध क्या हुआ और वो कभी उपलब्ध होता नहीं प्रकृति उपलब्ध हो गई परमाणु उपलब्ध हो गया रासायनिक प्रक्रिया उपलब्ध हो गई ऐसा ऐसा रासायन मिलने से ऐसा ऐसा रसायन नया पदार्थ बन जाता है ये ये तत्व मिलते हैं तो ये ये पदार्थ बन जाते हैं तो, तो बन ही रहे हैं स्वतः बन रहे हैं कारण खोजने वाले ने कारण खोज लिया उनको पकड़ करके कुछ मिला भी दिया तो नया कार्य बना भी लिया तो जब अस्तित्व स्वयं ही उन रसायनों को तत्वों को मिलाता है पदार्थों को बनाता है व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है वो तो बना बना के यूँ ही समर्पित कर रहा है कि लि प्रयोग करो तो तमाम कारणों को खोजने के पश्चात वहाँ तक व्यक्ति पहुंचता है जिस कारण को प्राप्त करके कुछ उपलब्ध नहीं होता प्रकृति तक पहुंचा प्रकृति के आनंद तक भी नहीं पहुँच सकता कारण का खोज अगर खोजते खोजते सत्य सुख को प्राप्त कर लेता तो भी था उसको भी उपलब्ध तो नहीं कर पाता स्वतः होता अंत में एनर्जी है पावर है ऊर्जा है उस ऊर्जा में सब सामर्थ्य है उससे सब जगत बनता है ऊर्जा सबका कारण है सर्वत्र व्यापक है क्या मिल गया तो जो संभूति में रथ है संसार में रथ है उसको भी क्या सुख है कोई भी सुख लेता है उस सुख का जो साधन है वो सीमित है दूसरे के अधिकार में है दुख में बदल जाने वाला है परिवर्तित होने वाला है रक्षा करने के योग्य है बार बार सुख लेने पर भी पूर्ति नहीं होती तृप्ति नहीं होती है आनंद नहीं होता है अधिक समय तक सुख होता नहीं जितना सुख चाहते हैं उतना सुख होता ही नहींभूति में कुछ मिला ही नहीं सम्भूति में रहते वो भी दुख को ही उपलब्ध हुआ असंभूति में रहते वो भी उपलब्ध हुआ दोनों का फल अलग अलग है दोनों पदार्थ अलग अलग हैं तो दोनों के फल अलग अलग हैं दोनों तत्व एक दूसरे का सहयोग करते हैं विद्या अविद्या सम्भूति असम्भूति दोनों को जान करके दोनों का ही उपयोग करते हैं क्योंकि दोनों ही अस्तित्व साथ साथ हैं एक को अलग नहीं किया जा सकता एक का आश्रय लिया नहीं जा सकता दोनों आवश्यक हैं जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक, तक थकता नहीं है विश्राम तो नहीं होता जब तक थकेगा नहीं तब तक विश्राम नहीं कर सकता विश्राम करने के लिए थकना जरूरी है शारीरिक विश्राम मानसिक विश्राम पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है विचार करता रहता है मस्तिष्क थक जाता है अब उसको विश्राम चाहिए शांति चाहिए तो पढ़ना बंद कर देता है पढ़ता लिखता नहीं कुछ विचार ही नहीं करता मानसिक परिश्रम नहीं करता तो वो थकता की की नहीं मानसिक विश्राम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती शरीर से काम नहीं करता तो थकता नहीं वो विश्राम ही उसको दुख देने लगता है धूप में जब तक जा कर के तपा नहीं जाता है धूप जब तक विचलित नहीं करती तब तक छाया का सुख मालूम नहीं पड़ता छाया सुखद नहीं होती जो धूप में जाते नहीं छाया में हमेशा वर्तमान रहते हैं तो छाया का सुख मालूम नहीं पड़ता जिनको उत्तम उत्तम भोग पदार्थ सब साधन उपलब्ध हैं उनको वह पदार्थ सुख नहीं देते वो बाहर जाकर के शराब पीते हैं जुआ खेलते हैं और और प्रकार की मस्तियां करते हैं धनस पत्ति साधन सुख नहीं देते कुछ और ही ढूंढते हैं जिनके पास साधन नहीं वो साधने में सुख देखते हैं शरीर और आत्मा जब दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है तभी दोनों स्थिर होते हैं दोनों स्थित रहते हैं शरीर दुखी हो शरीर असमर्थ हो तो भी आत्मा का सुख उपलब्ध नहीं होता और शरीर ही शरीर हो आत्मा नहीं हो तो भी शरीर का सुख उपलब्ध नहीं होता शरीर भी स्वस्थ हो सबल हो आत्मा भी स्वस्थ हो सबल हो स्वस्थ मन अपने में स्थित अपने आप में शरीर भी अपने आप में स्थित आत्मा भी अपने आप में स्वस्थ अपने आप में शरीर जब दूसरे के ऊपर आश्रित है यही शरीर का रोग है असमर्थता है निर्बलता है अपने में स्थित है अर्थात अपने बल से बलवान है धूप शीत वगैरह वगैरह इसको बाधित नहीं करती इतना सबल है गर्मी में छाते की जरूरत नहीं पड़ती एयर कूलर की जरूरत नहीं पड़ती फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती अपने ही ऊर्जा से ऊर्जावान है बाधित नहीं कर पाती निर्बल नहीं अपने बल में स्थित है आत्मा भी अपने में स्थित है संसार में स्थित नहीं तब पूर्ण जीवन है तब पूर्ण आनंद है आत्मा शरीर में स्थित है मन में स्थित है विचारों में स्थित है संसार के पदार्थों में स्थित है यही आत्मा का अस्वस्थ होना है शरीर रोगी है असमर्थ है कम बलवाना है यह शरीर का अस्वस्थ होना है ज़्यादा करके शरीर के लिए ही शरीर की संरक्षा आदि के साधनों का ही संग्रह उत्पादन आदि होता रहता है यही अविद्या और संभूति का रमण है वेद के उपदेश अनुसार शरीर को भी सुदृढ़ बलवान रखें सामाजिक व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ रखें बलवान रखें स्वस्थ रखें आत्मा को भी स्वस्थ रखें अर्थात आत्मा के देश में भी कुछ समय इतनी इच्छा निवास करें संसार में भी रहें आत्मा भी परमपिता परमात्मा सामर्थ्य दे कृपा करे आशीर्वाद दे दोनों प्रकार का सुख सबको उपलब्ध हो मंत्रों को के नियम नियम पर सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्व शक्तिमान न्यायकारी दयालू आनंद सर्वाधार अमर नित्य, और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी है। नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आरियो का परम धर्म है नियम चौथा। सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को छोड़ने में सर्वथात रहना चाहिए नियम प्रार्थना सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार भी करने चाहिए नियम छठा संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना नियम सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्तना चाहिए विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए नियम दसवा सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहित नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांति राह शांति शाति वन सा शांति शां शांति शांति शातिर शाति साहि शांति शांति शांति कमरे खबर पूरी छोटा वाला ला विवेकानी एक